कष्टक्र उवाच अवीनाशिन आत्मा विज्ञाता तवात्म सीर से कथम अर्थर्जनेरती आत्मा ज्ञाता अहो प्रीतिषय भ्रम गोचरे सूक्ति तो लोभ यथारजतवी प्रमे विश्व स्फुतिदम तरंगा तरंग सागरे अस्मिति विघ्नाय कि दिनय दी शुवा शुद्ध चैतन्य आत्मातिसुंदर उपस्थ्य संसक्त मालिन्यमिग्छतिभूतेशत्माताम मुनेज ममुर्तते आस्थित परमात मोक्षापी व्यवस्थित आश्चर्य काम वश विल के शिक्षया उद्भूत ज्ञानदूर्मित अवदार दूर्बल आश्चर्य काम आकांक्षे काल अंत अनुश्रित गुरु मात्र शिक्षक ही नहीं है सास्ता भी शास्त्र यानी वह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 और जनक ने कहा कि मैं न केवल जाग गया हूं मैं जानता हूं मैं हूं समस्त का केंद्र सब मुझसे ही संचालित होता मुझका मुझी को नमस्कार है ऐसी महिमा का उदय हुआ अस्तावक्र चुपचाप खड़े सुनते रहे ये जो हुआ है इसे देखते रहे इन सूत्रों में परीक्षा है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 मेरी मौजूदगी के कारण तो ये तरंगे नहीं उठी ये तरंगे इसकी अपनी है ये क्रांति वस्तुता घटी है ये कहीं बौद्धिक मात्र ना हो मेरे पास बहुत लोग आते हैं उनमें अनेक कृष्ण मूर्ति के भक्त हैं वे मुझसे आके कहते हैं कि हम वर्षों से सुनते हैं जो सुनते हैं वो सत्य प्रतिशत ठीक भी मालूम होता है उसमें हमें कुछ संदेह नहीं है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 वो भी दीवार से निकलता है लेकिन उसे दरवाजा दिखाई ही नहीं पड़ता इसलिए शिकायत किससे जिस आदमी को ख्याल है कि मुझे दरवाजा दिखाई पड़ता है समझ आ गया कि कहां है लेकिन फिर भी मैं दीवाल से सिर तोड़ता हूं तुम उसकी पीड़ा समझो जब भी उसका सिर टूटता है वो महाविशास से भर जाता है कि तो मुझे मालूम तो है कि ठीक क्या है फिर मैं गलत क्यों करता हूं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 दवाइयों का ढेर तुम्हें एक भ्रांति दे सकता है कि सब दवाइयां तो मेरे पास है पूरी केमिस्ट की दुकान तो उठा लाया अब और क्या है अब कहां जाऊं किससे से पूछूं अब तो पूछने को भी कुछ नहीं बचा तो एक दम्भ पैदा होता है बुद्धि की थोथी समझ से एक अहंकार एक अस्मिता जगती कि मैं जानता हूं और भीतर एक पीड़ा भी होती है कि मुझे कुछ भी तो पता नहीं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 हम तो आत्मा है शास्त्रों में साफ कहा है कि हम तो स्वयं ब्रह्म है न जिसकी कोई मृत्यु होती न कोई जन्म होता और आप ज्ञानी होकर रो रहे हैं हम तो सोचते थे हम परम ज्ञानी का दर्शन करने आए हैं आप अज्ञान में डूब रहे हैं। विवेकानंद का सोटा पास पड़ा था उन्होंने सोटा उठा लिया टूट पड़े उस आदमी पर उसके सिर पर डंडा रख के बोले कि अगर तू सचमुच ज्ञानी है तो अब बैठ तू बैठा रहे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 उस त्वा रटंत में कहीं भी कोई आत्मानुभव नहीं है शास्त्र की थी स्वयं की नहीं थी और जो स्वयं की ना हो वो दो कौड़ी की है तो अष्टवक्र पहली परीक्षा खड़ी करते पहली परीक्षा वो ये कहते हैं जनक ध्यान कर। तू कहता है आत्मा को तत्वतः तूने जान लिया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 लेकिन लेप करते समय उनकी चूड़ियां खड़खड़ाती और बजती सम्राट नेमी को वो खड़खड़ाहट की आवाज वो चूड़ियों का बजना बड़ी अरिचू कर मालूम हुआ और उन्होंने कहा हटाओ ये चूड़ियां इन चूड़ियों को बंद करो ये मेरे कानों में बड़ी कर्णकटु मालूम होती तो सिर्फ मंगल सूत्र के ख्याल से एक एक चूड़ी बचा के बाकी चूड़ियां रानियों ने निकाल कर रख दी आवाज बंद हो गई लेप चलता रहा नैनी भीतर एक महाक्रांति को उपलब्ध हो गई ये देख के कि दस चूड़ियां थी हाथ में तो बचती थी एक बचती है एक बची तो बचती नहीं अनेक है तो शोरबुल है एक है तो शांति है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 केवल शब्दों से नहीं घटती वास्तविक ध्वनि शास्त्र तो ऐसे हैं जैसे रिकॉर्ड में ध्वनियां बंद हैं तुम रिकॉर्ड रखे अपने बिस्तर के पास सोए रहो इससे कुछ भी ना होगा तुम अपनी स्मृति में कितने ही शास्त्रों के रिकॉर्ड भर लो इससे कुछ ना होगा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 तो तुम्हारे पैर तो जमीन में गड़े हैं आकाश में उड़ने की बातें मत करो धन तो जमीन है अगर तुम्हारी धन में आकांक्षा रूपी है तो तुम्हारी जड़ें जमीन में गड़ी हैं, फिर तुम पंख आकाश में न खोल सकोगे जैन शास्त्रों में एक और कथा है अमरावती के सृष्टि सुमेध की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 किस कोठी में कितना धन संलग्न है कितने उनके व्यवसाय हैं, किस व्यवसाय में कितना धन लगा है कितनी उनकी तिजोड़ियां हैं कहा कि आप आएं, तल घर में चले तो मैं सारी चाबियां आपको सौंप दू आपके पिता मुझे सब सौंप गए अब आप मालिक हैं सुमेध उठा उसने सारे खाते बही देखे करोड़ों रुपये की संपत्ति थी उसने जाके सारी तिजोड़ियां देखी उनमें बहुमूल्य रत्न भरे थे अरबों खरबों की संपत्ति थी उसने यह सब देखा लेकिन मुनीन बड़ा हैरान हुआ वो देख तो रहा था लेकिन जैसे कहीं बहुत दूर से पास नहीं था लोलोप नहीं था और देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आने लगे और मुनि ने पूछा कि मैं समझा नहीं आप रो रहे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 या तो तुम खोज के कल सुबह तक मुझे खबर कर दो या मैं खोज लूंगा लेकिन अब मुझे चैन नहीं क्योंकि किसी भी क्षण मौत आ सकती है फिर ये चाबियां किसी और के हाथ में होंगी फिर तुम किसी और को दिखाओगे मेरे बेटे को दिखाओगे लेकिन न मैं ले जा सकूंगा ना मेरा बेटा ले जा सकेगा नहीं मैं ये हिसाब खत्म ही करना चाहता मैं ये सब साथ ही ले जाना चाहता मुनिम ने कहा यह तो कभी हुआ नहीं और हो भी नहीं सकता कोई इसे कभी ले गया सुमे ने मैंने तरकीब खोज ली उसने उसी क्षण सारी संपत्ति दान कर दी वो सन्यास्त हो गया उसने कहा मैंने तरकीब खोज ली मैं इसे साथ ले जाऊंगा यह कह कहके उसने सब छोड़ दिया और संन्न्यस्त हो गया एक क्रांति घटती है जब बाहर का तुम छोड़ते हो भीतर का उसी क्षण मिल जाता है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 चांदी के लगते ही उठाने का भाव पैदा हो जाता है मालिक बनने की आकांक्षा हो जाती चांदी के भ्रम में भी लोग पैदा हो जाता है आश्चर्य कि भ्रम में भी लोग पैदा हो जाता है जहां कुछ भी नहीं है वहां पानी की आकांक्षा पैदा हो जाती जहां से कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला वहीं वहीं हम टटोलते रहते कुछ मिला हो तो भी ठीक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 मरघट से गुजरा तो एक खोपड़ी पर उसका पैर लग गया उसने वो खोपड़ी उठा ली और उससे माफी मांगने लगा कि क्षमा कर उसके शिष्यों ने कहा यह क्या कर रहे हैं ये मरी खोपड़ी से क्या क्षमा मांग रहे हैं इसमें सार क्या चुआंग तजू ने कहा तुम्हें पता नहीं एक तो ये बड़े लोगों का मरघट है यहां सिर्फ राजा धनपति राजनेता गए जाते हैं कोई छोटी मोटी खोपड़ी नहीं पागलो ये किसी बड़े आदमी की खोपड़ी से हंसने लगे उन्होंने कहा आप भी खूब मजाक करते हैं अब ये बड़े की हो कि छोटी खोपड़ी सब बराबर और मुर्दा खोपड़ी से क्या छमा मांगते हो छता कहने लगा तुम्हें पता नहीं केवल समय की बात है दो चार छह महीने पहले ये आदमी के सिर में अगर मेरा पैर लग जाता तो मेरे सिर की खैरियत न थी ये कुल समय की बात है माफी तो मांग ही लू तुम जरा इसकी भी तो सोचो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 प्रबल प्रभाव मालूम होता सपने का तो कहीं ये रोज रोज सुबह उठ के जो घोषणा हम करते हैं सपने झूठ होने की वैसी ही अध्यात्म की घोषणा तो नहीं मैं कविता कल पढ़ रहा था ये तीसरा फरेब मोहब्बत है मालती मैं आज फिर फरेब मोहब्बत में आ गया प्रेमी अपनी प्रेसी से किसी मालती से कह रहा है ये तीसरा फरेब मोहब्बत है मालती ये तीसरी बार भ्रम हो रहा है मैं फिर मैं आज फिर फरेब मोहब्बत में आ गया रुखसार दिल शिकार है आंखें हैं दिल नसी सोला जने खेरद है तेरा हुसने आतसी मैं सोचता रहा मैं बहुत सोचता रहा लेकिन तेरा जमान नजर में समा गया पहले भ्रमों की भी याद है पहले और मालतियां धोखा दे गई ये तीसरा भ्रम है दो मालतियां आ चुकी जा चुकी मैं सोचता रहा मैं बहुत सोचता रहा लेकिन तेरा जमाल नजर में समा गया गो जानता हूं यह भी तमन्ना का है फरे गो जानता हूं ये भी तमन्ना का है फरेब गो मानता हूँ राह मोहब्बत है पूर्ण नसेब ये सब झूठ ये सब सपना ये सब फरेब ये सब जानता हूँ लेकिन बगैर इसके भी चारा नहीं मेरा इसके बिना भी चलता नहीं लेकिन बगैर इसके भी चारा नहीं मेरा कुछ भी बजुज फरेब सहारा नहीं मेरा और इस भ्रमों के सिवाय कोई सहारा ही नहीं मालूम होता सपनों के सिवाय कोई जिंदगी ही नहीं मालूम होती तुझ सी परी जमाल हसीनाओं के बगैर मैं हूं सनम परस्त गुजारा नहीं मेरा नाज फिर फरेब मोहब्बत में आ गया ये तीसरी फरेब मोहब्बत है मालती तीसरा क्या तीस मां तीन सौ तीन हजार मगर फरेब जारी रहता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 सपने खड़े हो जाएंगे सपने के टूटने से क्या होता है सपने के बीज दग्ध होने चाहिए अगर बीज दग्ध नहीं हुए तो कुछ भी नहीं हुआ धन की आकांक्षा बीज है। पद की आकांक्षा बीज महत्वाकांक्षा बीज है इन बीजों की तलाश के लिए अष्टावक्र कहते तू जरा भीतर जा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 जिस आत्मारूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरित होता है वही मैं हूं यह जानकर भी क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है आदमी के जीवन की एकमात्र दीनता है वासना क्योंकि वासना भिक्मंगा बनाती वासना का अर्थ है दो वासना का अर्थ है मेरी झोली खाली है भरो कोई भरो मेरी झोली खाली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 फरीद को तो जाने दिया लोग जानते थे अकबर का बड़ा भाव है फरीद के प्रति फरीद पीछे जा के खड़ा हो गया अकबर ने अपनी नमाज पूरी की हाथ उठाए आकाश की तरफ काहे परमात्मा मुझे और धन दे और दौलत दे मेरे साम्राज्य को बढ़ा कर फरीद की आंखों में तो आंसू आ गए ये दिन तक देख के कि ये सम्राट भी कोई सम्राट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 अकबर उठा तो फरीद को सीढ़ियों से उतरते देखा उसने कहा कैसे आए और कैसे चले कभी तो तुम आए नहीं स्वागत घर में पधारो फरीद ने कहा हो गया आए थे एक बात से लेकिन वो तो गलत ख्याल था चूक हो गई हमसे भूल हुई तुम्हारा कोई कसूर नहीं अकबर तो बड़ा बेचैन हो गया उसने कहा हुआ क्या मैं कुछ समझूंगी तो पहली मत बूझो फरीद ने कहा गाँव के लोगों ने ना समझो ने ये समझ के कि तुम सम्राट तुम्हारे बात बहुत मुझे भी भ्रम में डाल दिया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 तुम्हारी हालत बड़ी खराब है तुम्हारी तो हालत दिवाल निकले जैसी तुम प्रार्थना करके मांग रहे थे मैं आया था सम्राट से मिलने भिखारी को दे वापस वापिस जा रहा अष्टावक्र ने कहा विश्वम स्फुरती यत्रेदम तरंगा एवं सागरे जैसे आत्मारूपी समुद्र में यह संसार तरंगों के समान स्फुरित होता है वही मैं हूं ऐसा जानकर सो अहम स्मृति विज्ञा है ऐसा जानकर किम दीनम इव फिरतु फिर दीन की तरह दौड़ा जा रहा है जरा भीतर तो देख वहां कोई दौड़ बाकी तो नहीं वहां कुछ मांग बाकी तो नहीं वहां कुछ पाने को शेष तो नहीं है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 मन को अच्छी बातें मान लेने की बड़ी जल्दी होती कोई तुमसे कह दे कि आप तो परमात्म स्वरूप है कौन इंकार करना चाहता है आप तो ब्रह्म स्वरूप है कौन इंकार करना चाहता है अहंकार भरता है कोई कह दे आप तो शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य कौन इंकार करता है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 कड़वी बातें कौन मानना चाहता है कोई तुमसे पापी कहे तो दिल नाराज होता है कोई तुम्हें पुण्यात्मा कहे तो तुम स्वीकार कर लेते हो और ये हो सकता है कि जिसने पापी कहा था वो सत्य के ज़्यादा करीब हो टिस्ता ने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि एक दिन सुबह सुबह मैं चर्च गया तो देखा गांव का सबसे बड़ा दंपति सुबह के अंधेरे में चर्च में प्रार्थना कर रहा है तो मैं तो चकित हुआ कि ये आदमी भी प्रार्थना करता है मैं पीछे खड़े होकर सुनने लगा उस धनपति को कुछ पता नहीं था कि कोई और है अंधेरे में वो धनपति कह रहा था हे hey, प्रभु मैं महापापी पापी हूं मुझ जैसा पापी संसार में कोई भी नहीं वो अपने पापों का कन्फेशन कर रहा था स्वीकार भाव से सब प्रकट कर रहा था जो जो पाप उसने किए थे और शायद भाव से कर रहा था लेकिन तभी सुबह होने लगी और उसको ख्याल आया मालूम हुआ कि कोई और भी पीछे खड़ा उसने देखा हो देखा टालसटाय वो टालेस्टाय के पास आया उसने कहा क्षमा करना ये बात किसी और तक न जाए ये जो मैंने कहा है मेरे और परमात्मा के बीच है तुमने इधर सुन लिया अनसुना कर दो ये बात किसी और तक न जाए अन्यथा मानहानि का मुकदमा चलाऊंगा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 न तो स्मृति से ज्ञान होता न श्रुति से ज्ञान होता श्रुति का अर्थ है सुना हुआ स्मृति का अर्थ है याद किया हुआ जाना हुआ दोनों में कोई भी नहीं श्रुतापी शुद्ध चैतन्य आत्मानम अति सुंदरम ऐसा सुनकर कि आत्मा अति सुंदर है भ्रांति में मत पड़ जाना मान मत लेना जब तक जान ही ना ले तब तक मानना मत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 तब तुम खो जाते हो किसी में याद ही नहीं रहती जब क्रोध जा चुका होता है उजाड़ के तुम्हारे भीतर की सारी बगिया तब फिर याद आती फिर पश्चाताप होता है पर फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत फिर तुम पछताते हो यह पुरानी आदत हो गई क्रोध कर लिया पछता लिया फिर क्रोध कर लिया फिर पछता लिया क्रोध और पश्चाताप एक दूसरे के संगी साथी हो गए उसमें कुछ फर्क नहीं रहा है तुम्हारे पश्चाताप ने क्रोध को रोका तो नहीं साफ है कि तुमने क्रोध को अभी देखा नहीं सुन सुन के मान रखा है कि बुरा है यह तुम्हारा अपना आत्मदर्शन नहीं मैं एक कहानी पढ़ता था बौद्ध कथा है श्रावस्ती में एक सेठ था मृगार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 नाचती सुबह की ताजी ताजी पत्तियां ऐसा पुण्य ज्ञान को सुनकर सब कुछ मत मान लेना जब तक जान ना लो तब तक रुकना मत सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी मुनि को ममता होती है यही आश्चर्य अष्टवक्र कहने लगे मुनियों को देखो साधु संन्यासियों को देखो संतों को देखो कहते हैं सब भूतों में आत्मा है और आत्मा में सब भूत हैं फिर भी मुनि को ममता होती है। तो जरा जल्दी ना करो जनक कहीं तुम भी ऐसे मुनी मत बन जाना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 उसकी कठोरता ही उसकी करुणा है वो कसने लगे खूब ठोंकने लगे जनक भी घबराया होगा जनक ने तो पहले सोचा होगा कि इतनी ऊंची बातें कहीं गुरु एकदम छाती से लगा लेंगे कि धन्य कि तू उपलब्ध हो गया लेकिन ये गुरु भी खूब है ये अष्टावक्र तो उल्टी डांट पिलाने लगे मगर अष्टावक्र ने ठीक किया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 एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट हो गई मारपीट हो गई और दोनों ने कहा कि अभी ये साझेदारी खत्म ये पार्टनरशिप बंद अब नहीं करते अब अपनी तरफ से घसट लेंगे मगर ये नहीं चलेगा तो काफी धोखा चल रहा है कहते हैं परमात्मा को बड़ी दया आई पहले आती रही होगी अब नहीं आती क्योंकि परमात्मा अभी थक गया दया करके कुछ सार नहीं आदमी कुछ ऐसा है कि तुम दया करो तो भी उस तक दया पहुंचती नहीं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 लंगड़े से कहूंगा जो तुझे मांगना तू मांग ले वो मांगेगा पैर उसको पैर दे दूंगा आप दोनों को स्वतंत्र कर देना उचित है वो गया लेकिन रोता हुआ वापस परमात्मा रोता हुआ वापस क्योंकि अंधे से जब उसने कहा कि मैं परमात्मा हूं तुझे वरदान देने आया हूं मांग ले जो मांगना है उसने कहा लंगड़े को अंधा कर दो जब उसने लंगड़े से कहा लंगड़े ने कहा बस अंधे को लंगड़ा कर दो प्रभु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 वो अभ्यास ऐसा हो गया कि छोड़ते नहीं बनता उसमें ही उन्होंने अपना सारा जीवन लगाया आज एकदम से छोड़ भी कैसे दें मैं किताब पढ़ रहा था एक बहुत अनूठी किताब है सभी को पढ़नी चाहिए उससे सभी को लाभ होगा किताब का नाम है हाउ टू बी रियली मेजरेबल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 परम अद्वैतम अपि वह जो के लिए तैयार है और वो जो परम अद्वैत में अपनी आस्था की घोषणा कर चुका है आश्चर्यम काम विकला केली शिक्षे या केली शिक्षेया पुरानी काम वासना की शिक्षा के कारण अभ्यास के कारण आश्चर्यम काम विकला केली शिक्षा पुरानी अभ्यास के कारण बार बार विकल हो जाता मौत के क्षण में तक आदमी कामवासना के सपनों से भरा होता है ध्यान करने बैठता है तब भी कामवासना के विचार ही मन में दौड़ते रहते मंदिर जाता है मंदिर में बाहर से दिखाई पड़ता है भीतर से शायद वैशालय में हो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 तो सर्वांग हो ये कहीं से भी अधूरी ना रह जाए कहीं से भी रोगाणु फिर वापस न लौट आए काम को ज्ञान का शत्रु जानकर भी कोई अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त पुरुष काम भोग की इच्छा करता है यही आश्चर्य उद्भूतम ज्ञानर दुमित्रम अवधार्य अति दुर्बला चा अंतकालम अनुश्रिता कामम आकांक्षेत आश्चर्यम तू क्या आश्चर्य की बातें कर रहा है अचानक असली आश्चर्य हम तुझे बताते अष्टावक्र कहते कि मर रहा है आदमी सब जीवन ऊर्जा छीन हो गई सब जीवन बिखर गया फिर भी काम वासना बची सिवाय कड़वे तिक्त स्वाद के कुछ भी नहीं छूटा है सिवाय विषाद और गाव के कुछ भी नहीं बचा है सारा जीवन एक विफलता थी फिर भी काम वासना बची कठिन है दुस्तर है क्योंकि अभ्यास अति प्राचीन है तो तू ठीक से निरीक्षण कर ले निदान कर ले अंत चेतन में उतर अचेतन में उतर वस्तुता जिसको फ्रायड ने अनकॉन्स अचेतन कहा है अष्टवक्र उसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तेरे चेतन में तो प्रकाश हो गया लेकिन तेरे अचेतन की क्या गति है तेरे बैठक के कमरे में तो सब साफ सुथरा हो गया लेकिन तेरे तलघरे की क्या स्थिति है अगर तलघरे में आग जल रही तो धुआं जल्दी ही पहुंच जाएगा तेरे बैठक खाने में भी और अगर तलघरे में गंदगी भरी है तू तो बैठक खाने में कब तक सुस को कायम रख सकेगा उतर भीतर सीढ़ी सीढ़ी खोज बीजों को अचेतन में और वहां दग्ध कर ले और अगर तू वहां ना पाए तो फिर ठीक हुआ तो फिर जो हुआ ठीक हुआ दुख तृष्णा काम लोभ क्रोध सभी बीमारियां हमारे सतत अभ्यास के फल है ये अकारण नहीं है हमने बड़ी मेहनत से इनको सजाया संवारा है हमने बड़ा सोच विचार किया है हमने इनमें बड़ा धन संपत्ति लगाई है हमने बड़ा निष्ठ स्वार्थ इनमें रचाया है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 पत्नी ऐसे बड़ी प्रसन्न है रेडियो सुन रही है वो पति घर की तरफ आने सुन रेडियो बंद सिरदर्द एकदम सिरदर्द हो जाता है ऐसा मैंने देखा अनेक घरों में मैं ठहरा हूँ इसलिए कह रहा हूँ मैं देखता रहा कि अभी पत्नी बिल्कुल सब ठीक थी मुझसे ठीक से बात कर रही थी ये सब और तब पति के आने का हार न बचा नीचे और वो गई अपने कमरे में लेट गई और पति मुझे बताने लगे कि उसके सिर में दर्द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 अगर ये तुम्हारे दुख में समाविष्ट है तो तुम लाख कहो हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं तुम मुक्त न हो सकोगे क्योंकि तुम एक हाथ से तो पानी सींचते रहोगे और दूसरे हाथ से शाखाएँ काटते रहोगे ऊपर से काटते भी रहोगे भीतर से सींचते भी रहोगे इससे कभी छुटकारा ना होगा देखना दुख में तुम्हारा कोई नियोजन तो नहीं है इन्वेस्टमेंट तो नहीं है मंजर रहीने यास है नाजर उदास है मंजिल है कितनी दूर मुसाफिर उदास है परवाज में कब आएगी रफ ख़याल की नारस है बालों पर तायर उदास है तख्लीक सहकार का इम्कान नहीं अभी आशार बेकरार है शायर उदास है मुद्दत से यात्री को तरसती है मूर्ति सुनसान कोहसार का मंदिर उदास है एहसास और फिक्र दोनों का हासिल है इस इजतराब शायर है महबेस मुबखिर उदास है यहां सभी उदास है पंक्षी उदास है उड़ नहीं पाता हो सकता है सोने के पिंजड़े से मोह लग गया हो यहां कभी उदास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 यहां की हवा में काम वासना है क्रोध है लोभ है मोह है यहां मोक्ष की किरण को उतारना बड़ा कठिन है लेकिन जनक के जीवन में किरण उतरी उतरी है इसलिए अष्टावक्र सब तरह से परिध है कहीं बोल चूक ना हो जाए कहीं कोई छिद्र ना रह जाए इस महाकरुणा के वश वैसे कठोर वचन जनक को बोलने लगे कि तू जरा देख दो